प्रश्नोत्तर मणिनाला विवेक प्रश्न विवेक किस उपाय से बढ़ता है उत्तर अगर मनुष्य विवेक का आदर करे अर्थात विवेक विरुद्ध कार्य न करे तो उसका विवेक गुरु आदि की सहायता के बिना स्वतः बढ़ जाता है अगर वह जानबूझकर न करने लायक काम करेगा तो विवेक नहीं बढ़ेगा विवेक विरुद्ध कार्य करने से विवेक का बढ़ना रुक जाता है प्रश्न विवेक की आवश्यकता कहाँ तक है उत्तर जड़ पदार्थों के संयोग से होने वाले सुख के त्याग तक तात्पर्य है कि विवेक की आवश्यकता जड़ का आकर्षण राग आशक्ति मिटाने में है इसलिए विवेक से वैराग्य होता है विवेक का आदर इतना होना चाहिए कि जड़ता का आकर्षण सर्वथा मिट जाए प्रश्न विचार और विवेक में क्या अंतर है उत्तर विचार में उहा को होता है कि यह नित्य कैसे है यह अनित्य कैसे है आदि परंतु विवेक में नित्य और अनित्य आदि दो वस्तुओं का विश्लेषण होता है जब तक विवेक पुष्ट नहीं होता तब तक उसके साथ विचार रहता है विवेक पुष्ट होने पर विचार नहीं रहता प्रत्युत केवल विवेक रहता है